ब्रह्म मान ब्रह्मया कुया मान ब्रह्मया करोस्मया पर केन्मपत् तृतीयखंड प्रथम मंत्र के वाक्यभाष्यातर भाष्य भाष्य के रिता चल रहा है अभी हम मंत्र के अर्थ में नहीं पहुंचे हैं अब चल रहा है क्यों इतना लंबा हो गया सिद्धांति की तरफ से एक अनुमान दिया था ये जगत है वैचित्र जगत विचित्र है पांच विशेषण लगाए पक्ष ऐसे जो जगत है भोक्ता भोग्य विभाग भोक्त भोग्य विभाग के पूर्व को महत्वपूर्ण गया भोक्ता और भोग्य के विभाग पूर्वक विभाग के व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए ये भोक्ता ने ऐसा कर्म किया है इसके अनुरूप फल ऐसा देना है ऐसा जो जानने वाला कोई तीसरा व्यक्ति होगा भोक्ता और भोग्य से अतिरिक्त व्यक्ति होगा उसके द्वारा होना चाहिए ये जगत बनना चाहिए क्योंकि जगत भी कर्म का फल तो है ना भोक्ता कायी कर्म का फल है किसी को स्वर्ग मुझा कुछ उधर्म गया कुछ उधरती भोक्तायी कर्म का फल है तो ऐसा है जगत क्यों कार्य के सदी यथो का लक्षण था यह दिया था कार्य होता हुआ वैचित्र ऐसा कहा था इसमें मीमांसा का आकर के प्रश्न उठा दिए वो तो कर्म से ही होगा एक ईश्वर को मान लेकर ईश्वर की सिद्धि की थी अनुमान जगत के जो वैचित्र्य हेतु बना करके नहीं कर्म का फल तो है जगत किंतु ईश्वर फल देता है करके सिद्ध किया था अनुमां से उसमें मीमांसा को अरुचि हुई तो उन्होंने कहा नहीं कर्म ही फल देता है ईश्वरवादी को भी कर्म को सामने करना पड़ता है नहीं तो वैष्णव में नहीं घृण दोष आ जाएगा ईश्वर जो ईश्वरवादी है इनको तो कर्म को लिए बिना ईश्वर फलने जैसा मानना पड़ता है जब कर्म को लेना ही है तो स्वतंत्र कर्म ही फल देगा, ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है ये मीमांशों को का था उसी तर्कों को समझाते समझाते अभी चल रहा है विषय चल अब आगे ठीक है देखिए लौकिक कर्म शुरू अनेक को अपनी मध्य सेवा सेवायादेर अनुरूप कृष्णा होता रहा कह रहे लौकिक कर्म बहुत सारे हैं एक कर्म ने अनेक प्रकार के कर्म है किंतु जो तो यहाँ पर यागादि का फल को देखना है वो तो यजमान को यागादि का फल किससे मिलता है ईश्वर से मिलता है कर्म का कर्म के आधार पर ईश्वर फल देता है ये यहादी का फल को देखना है तो लौकिक दृष्टांत सेवा और शब्द वाला दृष्टान्त सही दिखता है इसलिए ये दोबारा बार बार ये दृष्टांत दे रहे सेवा और सत्य सत्य व्यक्ति सेवा के आधार पर फल देता है ठीक इसी प्रकार ईश्वर कर्म के आधार पर जीवात्मा को फल देता है एक आधार लौकिक कर्म से अनेक विधेय को भी लौकिक कर्म अनेक प्रकार के किंतु एक ही सेवा कर्म को बाहर आत्म बोल रहे हैं अनेक प्रकार के अन्य दृष्टांत को उन्हें दिया मध्य इस होने पर भी सेवा याग सेवा और याग यहां पर सिद्ध करना याग याग का फल ईश्वर के द्वारा होना है तो यह सेवा का फल शब्द के द्वारा होना है एक अनुरूप दृष्टांत है सेवा शब्द वाला एक अनुरूप दृष्टा बोलते हैं अभिप्रतित्व आप फिर बोलते हैं एक बार कहा सेवादि भाषण का कर्म अनुरूप फल से फल क्या शब्य बुद्धि संस्कार प्रत्यक्ष फल से भशल ये होगा याग का फल ऐसे होगा कैसा होगा जैसे सेवादि कर्म कैसी सेवा इस व्यक्ति ने किया है शाम एक मास तक सेवा करता है तो उसको पारितोषिक दिया जाता शब्य व्यक्ति पारितोषिक देता है कर्म किया था सेवा करने वाला था कोई देवता के तहत व्यक्ति था, था उसने सेवा की थी उसका फल जैसे दिया जाता है किसके द्वारा एक चेतन व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है शिल्प्य के द्वारा यही है सेवादि कर्म अनुरूप फल फलज्ञा सेवादि कर्म के अनुरूप फल वाल को जानने वाला क्या फल देना चाहिए इसको मैंने शुभाशु फल कैसा देना है सेवा उल्टी सेवा की हो तो अशुभ फल भी दिया जा सकता है दंड भी दिया जा सकता है और अच्छी सेवा की हो तो उसको मैंने पुरस्कृत तो किया जा सकता है सेवा सेवादि कर्म के अनुरूप फल को जानने वाला जानने वाला तो सभ्य होगा सेवा इस व्यक्ति ने ऐसे मेरी सेवा की है तो जो सेवा की जो सेवा लिया उसको सभ्य का सभ्य होता है पुरुष व्यक्ति विशेष नाम सेव्य पुरुष संस्कार अपेक्षा सेवके बुद्धि के संस्कार बुद्धि में एक संस्कार पड़ जाता है कि इस व्यक्ति ने ऐसी मेरी सेवा की थी उसके अपेक्षा है कि फल होता है जैसे किसका फल सेवा का फल ठीक इसी प्रकार इसी प्रकार याग आदि का फल ईश्वर के बुद्धि में संस्कार होने पर मिलता है टिप्पणी है ईश्वर दिया ये तो दृष्टान्त दिया था इस फल के समान अका जोड़ना है तो कहा यागा फल कर्म देश काल आदि विभाग करके दूर संस्कार अपेक्षित्व भविपुमा रहती विशेष तो से उपास से विशेष लगना है ये समझना है वहां जैसे वो फल एक क्षेत्र व्यक्ति के अधीन होकर के प्राप्त होता है ठीक इसी प्रकार या आदि का जो फल होगा सुधाशुन जो कर्म करता है व्यक्ति विषय फल होगा कर्म कैसा कर्म किया है करम, किस देश में किया है किस काल में किया है ये सब जागरूक होता है उसके देश काल के अनुरूप और कर्म के अनुरूप फल देना होता है कर्म दर्शक आला विभाग जन इसको विभाग को जानने वाला किस देश में कैसा कर्म है किस काल में ऐसे विभाग को जानने वाला थे बुद्धि में जो संस्कार होगा तभी अपेक्षा ये फल मिल जाएगा ये का जैसे क्षेत्र के बुद्धि में जो संस्कार डाल दिया जाता है सेवा द्वारा तो उसके अनुसार फल मिलता है ठीक इस प्रकार फल होगा यही होना चाहिए ये भाष्य में शेष लगे इसलिए ले अब सिद्धांत भी होते हैं तस्मात तो अवसाय प्रसंग का जो प्रकरण समाप्त तो होने जा रहा है जो मीमांसकों को अब समझा दिया गया है ये बोलना चाहता है तस्मात सिर्वज्ञ सिद्ध हो गया कि सर्वज्ञ ईश्वर है किस व्यक्ति ने किस काल में कैसे किस देश में कैसा कर्म किया सबको जानता है सर्वज्ञर है जो सर्वज्ञ है सर्वज जान आते तो सर्वज्ञ जानने वाला और सबको मैंने एक एक करके जानने वाला ने एक साथ सबको जानने वाला ऐसा होता है सर्वज्ञ सर्व जंतु बुद्धि कर्म फल विवाह साक्षी सर्वे जंतु के बुद्धि कैसे बुद्धि इसके पास है अपने बुद्धि के अनुसार कैसे कर्म करता है क्या फल होता है इस विवाह को जाने, उसकी बुद्धि को जो समझता है ईश्वर समझने वाले होते हैं और पैसा कर्म बुद्धि का अनुप कैसा कर्म करता है उसका फल क्या है सुभाषन फल क्या है नरक भी दे सकते हैं स्वर्ग भी दे सकते हैं यह कि कब का हम स्वर्ग ही ऐसा तो नियम नहीं है तो कस्माप ये सिद्ध हुआ क्या सिद्ध हुआ तो कहा सत्य सिद्ध हो गया सर्वज्ञ सर्वज्ञ ईश्वर है फलदाता होता है कैसे फलदाता सर्व जंतु जितने भी जीव है जंतु हैं जागे जो पैदा होने वाले होते हैं देहादे अभिमान करने वाले सब जंतु में आ जाते हैं ये भी एक जंतु है मनुष्य भी एक जंतु है जी सर्वजनक बुद्धि उनके जो बुद्धि है कर्म है फल है विवाह के साक्षी इसकी ऐसी बुद्धि है इसके आधार पर इसने ऐसा कर्म किया है और इसका फल ऐसा होगा ऐसे जान ले साक्षी होगा सर्व सर्वभूतांतरात्मा वो ईश्वर बाहर नहीं है अंतरात्मा है अंतर्यांग रूप से है सर्वभूतांतरात्मा कुछ सभी भूतों के मनुष्य मात्र के हृदय में हर प्राणियों के अंदर है सर्वभूतांतरात्मा सिद्ध ऐसा ईश्वर सिद्ध हो गया श्रुति है अप्रोक्षात ब्रह्मा ऐसा श्रुति है ब्रह्मा कहा कौन है किस देश में कहा है जो साक्षात अप्रोक्ष होता हो उसको ब्रह्म कहा साक्षात अपने आप को ही होगा दूसरे को नहीं होगा परंपरा से अप्रोक्ष को जानता हूँ चक्षु के माध्यम से जानता हूँ या को गीतरे के माध्यम से जानता हूँ भाषा के माध्यम से चक्षु के माध्यम से क्योंकि ये परम्परा से अप्रोक्ष होता है क्योंकि इंद्रिय भी आत्मा के माध्यम से मन के माध्यम से होना है किंतु यह साक्षात अच्छा अप्रोक्ष होना आत्मा आत्मा जानने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है दूसरे किसी को भी जानना हो मन को भी जानना तो आपका की जरूरत है आत्मा को जानने के लिए मन की आवश्यकता नहीं है जो ब्रमाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं आत्मा बुझाने के लिए नहीं है वो अवित्य आत्मा नहीं है वास्तव है बात यह है यद साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म ऐसा श्रुति है जो साक्षात अप्रोक्ष होता हो वही ब्रह्म होता है साक्षात अप्रोक्ष अपने आप में होता है यही ब्रह्म होता है अंतर्यामी है और यह आत्मा सर्वांतर एक है यह आत्मा सबके भीतर है किसी के भी भीतर न हो ऐसी बात नहीं चीटी तक सभी में है जल चेतन सबके भीतर आत्मा है यह है। ऐसी श्रुति होने से यही सिद्ध हुआ क्या सिद्ध हुआ कि सर्व ईश्वर सिद्ध हो गया किस रूप से माने सभी प्राणियों के कर्मों के कर्मों का बुद्धि बुद्धि और अनुसार कर्मा कर्म अनुसार फल के साक्षी रूप विवाह को जानने वाला साक्षी रूप से ईश्वर से होता है तभी तो उसके अनुरूप फल देगा मैंने कर्म ईश्वर को माने बिना कर्म फल देने सकता है सिद्ध होगा ठीक है ठीक है देखिए सेवा भी कर्म अनुरूप फलम जाना भी सेवा भी कर्म अनुरूपम फलम में देना है। सिर्फ समासना चाहिए अनुरूप फलम एक साथ होना चाहिए जो अनुरूप है कोई फल है ऐसा कर्मधारी समास हो रहा हूँ सेवा भी कर्म अनुरूप फलम जाना भी यह सिर्फ यह सेवा जो कर्म किया है सेवक ने जो कर्म किया है उसके फल को जानता है इसकी सेवा का यह फल है अनुग्रह या विग्रह है ऐसा जानने वाला जो शव्य व्यक्ति होगा जिसने सेवा ली है वो तब बुद्ध या संस्कार उनकी बुद्धि में ये जानकारी जो आ जाती है ये संस्कार है इस व्यक्ति ने ऐसा सेवा की है यही है यह संस्कार वो आ जाता है तब अपेक्ष शैप्य के अपेक्षा करके ही फलश्य उसके होने वाला फल का सेवा आगे सेवा आगे फलस सेवादि का फल है यह जैसे स्वतंत्र फल नहीं या सेवादि सेवक जैसा चाहे वैसा नहीं ले सकता है सेवा भी स्वतः फल नहीं दे सकती है और सेवके के बुद्धि में संस्कृत होने पर ही वो अपने विचार से फल देता है ठीक इसी प्रकार तर्वतान इस, इसी प्रकार ये ज्ञानि कर्म का भी फल ईश्वर जो जानने वाला है इसके पास कैसे बुद्धि कैसे कर्म करता है और कैसे फल होना है उसको जानने वाला ईश्वर फल ये आगे कहते हैं एवं ताव निरीश्वरवादी नाम प्रति ईश्वरों पर साध्य निरीश्वरवादी जो मीमांसक थे निर्गतो ईश्वर यशमाशा निरीश्वर जैसे ईश्वर निकल जाता है ईश्वर की चर्चा नहीं होती वो कर्म को सब कुछ मान के बैठते हैं तो ये एवं इस प्रकार से मैं इतने बड़े व्याख्या के समझा समझा करके अब तक कई पृष्ठों को समझा दिया एवं तावत निरीश्वरवादी प्रति जो निरश्वरवादी है मीमांसक लोग पूर्व तो मीमांस लोग उनके प्रति ईश्वर प्रसाते ईश्वर की सिद्धि कर दिखाते ईश्वर है ईश्वर में हो तो फलदाता नहीं बनेगा कर्म जड़ है उसको पता नहीं क्या फल देना है और जीव स्वतंत्र हो कर्म का फल देने के लिए कई चर्चा होगी वो पुण्य कर्म का ही फल देना चाहता है किंतु तो पापकर्म फल तो नहीं भूलना चाहेगा कि तो लोना पड़ रहा है इसके मतलब तो फलदाता दूसरा है इसे तो होता है जीव भी नहीं दे सकता कर्म का फल उसको एक तो पता ही नहीं है पूर्व जन्म में पंचा चर्म किया था अभी पता नहीं है जन्व जन्म जन्मों की बात कहां से पता लगेगा इसको ये स्थिति है ये कहा एवं ताब निश्वरवादियों असाध्य जो निश्वरवादी मीमांसक हैं उनके प्रति ईश्वर की सिद्धि करके ईश्वर को मानना पड़ेगा यह सिद्ध तो हो गया सिद्ध करके शेस्वरवादी नाम और शेस्वरवादी नैयायिक हैं वैशेषिक हैं जितने भी ईश्वरवादी हैं जितने द्वैतवादी जीव और ईश्वर भेद मानते हैं जितने भी भेदवादी हैं जीव अलग है ईश्वर अलग है मानने वाले उनको भी अब समझाना है तो शेस्वी राम अभिमता शेस्वादी को अभिमान है अभिमत क्या है वास्तव है जीव और ईश्वर में वास्तव भेद है यह मान्यता अभिमुख्य है कल्पित भेद तो हम भी मानते हैं उपाधि विशिष्ट काल में भेद है यह भी हम मानते हैं किन्तु वास्तव भेद मानते जीव कभी ईश्वर बन नहीं सकता उनका कहना यह है हाँ जीव ज्यादा ज्यादा भगवान के समीप में पहुंचेगा वो सालोक्यदि मुक्ति को मानते हैं भगवान के कुंडल आदि बन सकता है भगवान के वस्त्र आदि बन सकता है खड़ाऊ आदि बन सकता है यही यही होता है उनका शालोक्य के सामूहिक साहित्य आदि मूर्ति को मानते हैं कई बड़ी मूर्ति उनको मानते नहीं है हमारे यहाँ पे वेदांत की मूर्ति है केवल आत्मय आत्मा में बह जाने का है और सालोक्य भी मुक्ति विश्व लोक में पहुंच करके मुक्ति होगी विश्व लोक में जाना पड़ेगा सालों के, सावलोक्य साह्य सामिख्य साहित्य इत्यादि चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं दो ही के बारे में लोग ईश्वर को मानते हैं ईश्वर नहीं बन सकेगा जी ईश्वर के पास पहुंच जाएगा, ईश्वर के अंग में रहेगा खड़ा हो आदि बनेगा हवैव बनेगा इत्यादि होगा वस्त्र आदि बनेगा किंतु ईश्वर नहीं साहित्य प्राप्त कराना वस्त्र बन जाता है सार के क्या बने ईश्वर के लोग में पहुंच रहा ईश्वर का नहीं बनेगा वो लोग पहुंचेगा साहदेद पहुंचेगा इत्यादि यह ईश्वरवादी इस माने जीव और ईश्वर के भेद मांगते हैं उनको भी अब समझा है जीव ईश्वर में भेद नहीं है ये सिद्ध ये कल्पित भेद वास्तविक भेद नहीं है अगर वास्तविक भेद तत्व से आदि बात के क्या कामने आएंगे कभी भी मिट्टी के पिंड को तो सोना है कहने से सोना बने नहीं बोल सकता अगर वास्तविक भेद हो नहीं वो पा रहा मिट्टी के ढेले को बोले कि तू सोना है तुम्हें तो तो तुम वो हो, कौन हो हे मिट्टी के ढेले तुम तो सोना हो ऐसे बोलने से सोना हो क्यों वास्तविक भेद तुम हटाया नहीं जा सकता काल्पनिक भेद अटेगा यही सिद्ध करना है वास्तविक अभेद है ये बोलना चाहेंगे एवं तालम निरस्त राज अब तक की व्याख्या मीमांशकों के साथ में चर्चा हो रही थी तो निरश्वरवादी थे ईश्वर को नहीं मानते थे कर्म ही सब कुछ है कर्म ही फल देता है ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है ऐसा तरीके बोलते थे उस अनुमान में दोष दे रहे थे माना ईश्वर के बिना काम चल सकता है क्यों ईश्वर को मानना तो समझाते समझाते कितने दिन रहते अब शुरी नाम जो ईश्वरवादी है क्योंकि द्विधवादी तो है जीव ईश्वर के भेद को वास्तविक मानने वाला है ना। शेस्वादी नाम अभिवाद जो अभिमान है क्या अभिमान है वास्तव भेद या अभिमान जीव और ईश्वर का वास्तविक भेद है ऐसा अभिमान उनको उसको निराश पर उसको खंडन करना है वास्तविक भेदना इसके लिए आरंभ करते हैं प्रकरण में हैं आरभ्य आरंभ करते हैं सयव भाषण करते हैं सयव सत्र आत्मा जंतु का जो साक्षात वृक्ष होने वाला को तो ब्रह्म कहा है वही ब्रह्म या आत्मा है सभी जंतु का आत्मा वही है जो ब्रह्म है वही आत्मा है तत्व तो से आदि महाभार्य ऐसे बोलते हैं सहयोग ब्रह्म सहयोग चरात्र आत्मा यहां आत्मा है शरीर आदमी में जो आत्मा है सर्वजंतु ना जंतु न आत्मा नान्यो अपोष्ठ द्रष्टा ऐसा कहा है इससे भिन्न कोई द्रष्टा ही नहीं है स्मृति बहुत ही किरदार है नान्यवोषित दृष्टा श्रोता ममता विज्ञाता नान्य अतोषित विज्ञात इत्यादि स्मृतियां हैं इससे भिन्न न दृष्टा है न श्रोता है न कोई है उपाधि को लेकर के ये दृष्टा बनता है वास्तव में वो अद्रष्टा है उपाधि को लेकर के श्रोता बनता है वास्तव में अश्रोता है इत्यादि स्मृति कहना ना ना है नाम्यवस्थित दृष्टा श्रोता ममता विज्ञाता न अन्य अतो अस्थित विज्ञात इससे भिन्न कोई विज्ञाता है नहीं ऐसा बोलती है स्मृतियाँ इत्यादि आत्मातर प्रतिषेध स्थित है अन्य इससे अतिरिक्त आत्मा की निषेध करती है न कि इसके भिन्न आत्मा कोई ईश्वर इस है ऐसा नहीं मानना ब्रह्म है नहीं मानना इसलिए दो आत्माओं का संभव नहीं कहा आत्मा अंदर प्रतिषेध स्तृत्व यह स्तुति अन्य आत्मा की प्रतिषेध करती है नानद्धि प्रश्न स्तृति एक और तत्व नशी तो आत्मत्वेश तत्व नशी करके इसको आत्म रूप से ही उपदेश किया है और जो ब्रह्म है वही दू है करके बोला हुआ है कहा नहीं कांचला, कांचला उपदेश दे। वास्तव में अगर ये जीव परमात्मा ही न हो तो तत्व तो नशीबा के घटने वाला नहीं है जैसे मिट्टी के ढेला है मृत पिंड है मिट्टी के ढेले को कांचन रूप से कांचनात्मत्व न कांचन स्वरूपे न सोना सुवर्ण स्वरूप से न उपदेश्य थे मिट्टी के ढेले को तो सोना है घर के नहीं दिया जाता क्यों वो सोना हो नहीं सकता वास्तव में भेद होता है और ईश्वर का तो इसको तुम परमात्मा होकर के तत्व नशी आदि वाक्य प्रयोग नहीं होना चाहिए भेद में प्रयोग है वास्तव में भेद नहीं है सब देता है ये कहा औपाधिक भेद हम मानते हैं वास्तविक औपाधिक भेद है ये हम मानते हैं वास्तव भेद में क्योंकि जवादेवों का आग्रह वास्तविक भेद है नहीं मृतपिंड कांचना कांतरा आत्मत्वे न कांचरा स्वरूप है ना आत्मा वाल स्वरूप सुवर्ण रूप से उपदेश नहीं दिया जाता मिट्टी के ढेलों के थ्रू अगर जीव मिट्टी के ढेले के समान हो और परमात्मा सुवर्ण के समान हो तो ऐसा नहीं बोला जाता तत्व तो से नहीं बोला जाता वास्तव भेद होता तो तत्व में से वाक्य नहीं होता टीका देखिए पूर्वों से शंका करते हैं महाराज वास्तविक भेद है विलक्षण है जीव और विश्व में विलक्षणता है इसलिए वास्तविक भेद है ये की शंका होगी काम बोलते हैं जीव विश्वरा भिन्न जीव जो है ईश्वर से भिन्न है अनुमान दे रहा है गुरुवार माने वास्तविक भेद मानना है जीव ईश्वर भिन्न माने ईश्वर से का भेद जीव में सिद्ध करना है मैंने भेद विशिष्ट को भिन्न बोलते हैं भिन्न माने भेद जिसमें बैठेगा उसको कहेंगे भिन्न एक द्रव्यदि होगा भिन्न वस्तु होगा भेद अनन्या भाव जहां रहे उसको कहेंगे भिन्न जीव ईश्वर भिन्न तब विरुद्ध धर्मक्रांत ईश्वर से विरुद्ध धर्म से आक्रांति ईश्वर में जो धर्म है उसे विपरीत धर्म या दिखाई पड़ता है तो कैसे ये मानेंगे गौर सैव करके कैसे मानेंगे तब तुम इसे आदिवागे से कैसे माना जाएगा जीव ईश्वर का ईश्वर में जो जो धर्म अभी गिनाएगा वो क्या क्या धर्म है पूर्व आदमी गिनाएंगे तो ईश्वर में जो जो तो धर्म है उससे विपरीत धर्म इसमें भिन्न है जैसे भैंस से गाय का धर्म अलग होता है महिष में रहेगा महिषक को और गो में रहेगा बुद्ध को तो गो एक महिष्य भिन्न गाय कभी भैंस नहीं होगी ना वो भिन्न ही रहेंगी जहां गुप्त से आक्रांतित होगा तो भहिष्ठ थोड़ी करना है उसको तो गुद्ध वो ही रहेगा वैसे यहां भी ईश्वर में जो धर्म है उससे विरुद्ध धर्म है जीवों में इसलिए जीव ईश्वर से वास्तविक भिन्न है ये कहना चाह रहा है बोलता है यह अनुमान ले रहा है इसके अनुमान को ध्यान से रखना अगर आप कोई इसको हितवाभाष बना सकेंगे तब तो ठीक है नहीं तो मानना पड़ेगा वास्तविक विविधता आपको भी मानना पड़ेगा ध्यान दें जीवा ईश्वर भिन्न तब विरुद्ध धर्माक्रांत धर्म तब माना ईश्वर ईश्वर विरुद्ध धर्माक्रांत तत्व ईश्वर से विरुद्ध धर्म से घ्रसित है आक्रांत है भिन्न है दृष्टांत है यो यह विरुद्ध धर्म आक्रांत जो व्यक्ति जिससे विरुद्ध धर्म से आक्रांत होगा ग्रसित होगा सब सद भिन्न वो विषय भिन्न होगा जो व्यक्ति जिस जिससे भिन्न धर्म से आक्रांतित होगा ग्रसित होगा वो विषय भिन्न होता है जैसे यथाथ जैसे भोड़ा और भैंस दो के दृष्टांत दिया जैसे भोरे में जो जो धर्म है वो धर्म से विरुद्ध धर्म है किसी ना महिष्ण तो महेश भिन्न होता है वास्तविक भेद है ठीक है इस प्रकार यदि अनुमान दुर्भाग्य ऐसा अनुमान खड़ा करके पूर्ववादी के ओर से अनुमान खड़ा कर देते हैं सिद्धांत जहां ऐसा अनुमान वो करेंगे दुर्भाव्य खड़ा करके तस्वीर भेदविंदा अनुपत्ति अनुग्रीता ग्रहित अभेदूच गिर का बाल दोष सही अनुमान माने कालापयानी बालदोष तस् अवान जीव ईश्वरा तद विरुद्ध धर्माक्रांतवादेअ अवान है इसमें भेदगंडापत्ति अथापत्ति प्रमाण है अगर जीव और परमात्मा पार्षति भेद होता तो यो असौ अन्मस्मृति रस भेद पशु देवाहम ऐसे वृद्धार्मी निंदा नहीं करती है जो परमात्मा मेरे से भेदना है मैं भिन्न ऐसा जो मानता है भेद बुद्धि वाला देवताओं का पशु है वो जानता नहीं है ऐसा करके श्रुति निंदा नहीं करती, एक करती। ये कहते हैं भेद निंदा अनुभवती है माना अभेद हुए बिना भेद की निंदा नहीं करनी अगर अभेद हो तो भेद की निंदा स्मृति करना ठीक होगा वास्तव में भेद हो तो ये भेद की जो निंदा कर रही है घटना नहीं चाहिए वह धार्मिक श्रुति है अन्यो असो अन्व हम स्मृति बस भेद पशुव सदेवा नाम ऐसी स्थिति है तो देवताओं का पशु का कर्मकांड करता रहेगा और कुछ नहीं करेगा देवताओं के लिए मुनिका दास बनता रहेगा पशु है ऐसा तो भेद निंदा के लिए अनुपत्ति मैंने अभापत्ति अभेदम बिना भेद निंदा अनुपत्ति यही हो जैसे पीनो दिवा अभुंजान रात्रि भोजन बिना पीनत्व तो अनुपत्ति मोटा तगड़ा देवदत्त है अर्थापत्तिमा ये तो होता है मोटा तगड़ा है दिन में खाता नहीं है देखा किसी दिन में खाता हुआ नहीं देखा किंतु तो खाए बिना दुर्ला पतला होना चाहिए मोटा तगड़ा है तो रात्रि भोजन की कल्पना होती है इसको अर्थापत्ति होती तो है अर्थश्य आपत्ति किसकी तीनत्व की आपत्ति मोटापा की आपत्ति किसके बिना रात्रि भोजन के बिना ठीक इसी प्रकार यहां भी अद्वैत के बिना भेद बिंदा अनुपत्ति जिन ब्रह्म एक न हो तो भेद न हो सके या अर्थ की यात्रा की है श्रुति भेद की निर्धारण करने जा रहे आएगी श्रुति देंगे आने अन्यो असो अन्यो अहम श्रुति असद ऐसा श्रुति है भेदनिंदा अनुपत्ति अनुगृहित अभेद श्रुति विरोहा अभेद श्रुति से विरोधी है अनुमान कौन सा अनुमान जीवन ईश्वर का भेद सिद्ध करने वाला तुम्हारा जो अनुमान है अभेद श्रुति से विरोध होने से काला तेजा प्रतिशत अस्तुति विरोध है माना दोष से ग्रसित है तुम्हारा बाधित हेतु है ये जो विरुद्ध हेतु बाधित है बाधित का क्या लक्षण है शादी आधार और पक्ष निश्चित हो सब बाधित और यही तो होगा जिस हेतु का शादी के अभाव पक्ष निश्चित हो उसको कहेंगे बाधित यहाँ साध्य था ईश्वराज भिन्न भिन्न तो का अभाव हो जाएगा स्मृति के आधार लेकर के इसलिए बाधित द्रसित है माना हेतु आभाष है वृद्ध धरना प्रांतत्व जो कहा वृद्धत्वाभास है हेतु नहीं है ये कहा दो नंबर की टिप्पणी है कालापेपदिष्टत्व है बाधित्व इतर्थ बाघ दोष है उसी को कालापे प्रदिष्ठ बोलते हैं जे कहा <coughs> <coughs> भाष्य ज्ञान सत्य कर्म ज्ञान सत्य कर्म उपास्य उपासक शुद्ध अशुद्ध मुक्ता मुक्त वेदा आत्मभेद की चेत न पूर्वारी का कहना है महाराज ज्ञान भिन्न प्रकार के ज्ञान है ईश्वर को एक ही साथ में सारे विषयों का ज्ञान होता है सर्वज्ञ है वो प्रत्यक्ष सारे विषयों का एक साथ प्रत्यक्ष होता है और इसको एक घड़ा का ज्ञान एक काल में पूरा नहीं हो सकता है। एक कोना देखते समय वो कोने का ज्ञान होगा इसको नहीं होगा उधर देखने लगे तो इधर का ज्ञान नहीं होगा एक वस्तु का भी एक साथ परिचय होता बारी बारी से परिचय करना पड़ता है जब तक तो उसम जाएगा इधर अभाव हो जाएगा जब इधर जाएगा तो उधर का अभाव होगा किसी मनुष्य को हम जानते हैं सामने देखते समय पीछे दिखाई पड़ता है क्या तो इतना अल्पयान वाला है एक वस्तु का भी ज्ञान नहीं और वो सर्वज्ञ है एक ही साथ सबका ज्ञान है पूर्ववादी तो का ज्ञान है द्वैतवादी तो तो तो का कहना है यदुत्तम जो पूर्ववाजी ने कहा सिद्धांत ने जो कहा पूर्ववाजी बोलता है संसारिया ईश्वर अनन्या ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपास अशुद्ध मुक्ता मुक्त भेदा आत्मभेद पूर्ववादी का कहना है कि ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान है यानी अल्पज्ञ है वो सर्वज्ञ है शक्ति एक ही साथ में सृष्टि आदि करने की इतनी बड़ी शक्ति है और यहां कुछ अल्प शक्ति है कुछ भी नहीं कर सकता शक्ति कर्म ईश्वर का कर्म बहुत भारी कर्म केवल सानिध्य मात्र से कर्म होता है इसको पसीना बहाने पर भी कर्म की सिद्धि नहीं कर सकता पुरुषार्थ करने पर भी कर्म की सिद्धि नहीं कर सकता जितने अल्पकर्म वाला है और उपास्य होता है ईश्वर और एक तो उपासक कहीं उपास्य हो, उपासक ये संभव है क्या उपासक होता है ईश्वर उपाश्य होता है और शुद्ध होता है ईश्वर और यह अशुद्ध है शुद्ध अशुद्ध और होता है ईश्वर हमेशा होता है और यह बद्ध है अमुक्त है ये भेद होने से भेदाथ आत्मभेद यह धर्मों का भेद देखने के कारण आत्मा आत्मभेद है ईश्वर से जीव बिन्दा है वो सर्वज्ञ है तो ये अल्पज्ञ है और वह सर्वशक्तिमान है तो ये अल्पशक्ति वाला है और भी उसका कर्म केवल सान्निध्य मात्र से क्रिया हो जाती है वहां करना कुछ नहीं पड़ता और यहां पसीना पर आगे भी कर्म की सिद्धि नहीं हो है कर्म भेद है और वो उपास्य है ईश्वर और ये उपासक है यदि भेद है उपास्य और उपासक ये भी नहीं होता और, और वो शुद्ध है ईश्वर और ये अशुद्ध है और ये ईश्वर मुक्त है ये बद्ध है।, है ये भेद होने से जब धर्म भेद आ गया तो धर्मी भेद अवश्य होगा आत्मभेद है जीव है ऐसा यदि पूर्व बोले आत्मा में भेद है आत्मा परमात्मा सा ज्ञानाधिकरण आत्मा सदिविधा आत्मा परमात्मा सा दो आत्मा है एक जीव आत्मा है और एक परमात्मा है यही तो है दो एक बार में बताया ज्ञानाधिकरण आत्मा ज्ञान के दो आत्मा जाते हैं और सदिविधा दो प्रकार का है यही तो तो ये कहा न सिद्धांत करना भाई ऐसी बात नहीं भेद दृष्टि अपवाद है अपवार दृष्टि के निषेध किया है निंदा की है अन्यो असो अन्यो हम स्थिति न्यादि निंदा करती स्मृति है अपवाद भेद निंदा की निषेध किया है भेद की निंदा भेद दृष्टि की निंदा की है स्तृति ने इसलिए मानना ठीक नहीं देखा कैसे तो आगे सिद्ध करेंगे ठीक है क्य ये जो संग्रह वाक्य था इसका व्याख्या करते हैं आगे ये संसारी राश्वर अन्य पूर्ववादी के तरफ से जो कहा कि संसारी जो इस तरह है ईश्वर से अभिन्न है कहते हैं कौन अद्वैतवादी ये अद्वैतवादी का काम है संसारी में जीव ईश्वर से अभिन्न है अनन्या है अभिन्न है कहते हैं ये वो ठीक नहीं है तब प्रत्युत ही ना वो बोलता है ठीक नहीं है क्यों क्यों तेरी फिर सिद्धांत भाई फिर क्या है आनंद में यह तो क्या है अभिनय मैंने कहा भेद भेद है दोनों तो संसारी आत्माओं कहा संसारी आत्मा में भेद है इस ईश्वर तो से भिन्न है ये अस्मात लक्षण भेदा क्यों भेद है तो पूछा लक्षण भेद होने से अश्वर वैश्वत जैसे अश्वर घोड़ा और भैंस में भेद है लक्षण भेद है दोनों तो का अलग अलग काम करते हैं अलग अलग धन हैं भिन्न होते हैं ठीक इस प्रकार ईश्वर भिन्न है। जीव भिन्न है पूर्ववादी के कथम लक्षण भेद ये उच्चत है कैसे लक्षण है भाई ईश्वर जीत में यदि उचित है पूर्ववादी उचित पूर्ववादी का उचित पूर्ववादी के द्वारा कहा जाता है पूर्व पक्ष भाष्य चल रहा है ईश्वर से तारण नृत्य सर्विषण ज्ञान सरूप प्रकाश वेखो ज्ञान भेद है ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक आदि कहा था ना भेद कोई भेद एक एक करके दिखा रहे हैं ज्ञान भेज ऐसे ईश्वर से त्रावण नित्यम सर्व विषय ज्ञान ईश्वर का ज्ञान एक ही समय में एक ही काल में सब विषय का एक साथ ज्ञान होता है एक साथ ज्ञान होता है ईश्वर को प्रत्यक्ष होता है ईश्वर से रावत नित्यम नित्य ज्ञान है सर्व विषय सर्व विषय नित्य ज्ञान है हमेशा ज्ञान है ईश्वर को भूत भावी भविष्य भावी पीछे क्या होने वाला हुए पता है पहले क्या हुआ हुआ पता है अभी और वर्तमान में कहां कितने सबको पता है सब सब प्रकार सब का ज्ञान है ईश्वर को सवित्र प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश जब आ जाता है सबको एक साथ प्रकाश करता है सारे वस्तु ठीक इस प्रकार सारे विषयों को एक साथ अपने ज्ञान का विषय बना लेता है ईश्वर नित्य ज्ञान हमारा है ईश्वर ऐसा है तब तो विपरीतम संसारी नाम और जीवों की स्थिति वैसे विपरीत है अनित्य ज्ञान है और अल्पज्ञा है ये? एक ही विषय को भी एक काल में पूरा नहीं जान सकता है जिसको गुरु बोलते हैं मैं इसको पहचानता हूं इसको आगे से देख रहा है पीछे कहा दिख रहा है है कि नहीं पता ही नहीं है नहीं? ही। काल काल्पन्य है और पूर्व करके अभिमान करके चलता है मैं बहुत कुछ पढ़ा लिखा होगा कितना तो नारा क्या है किसने जानता है। तब विपरीत होना ईश्वर से विपरीत ज्ञान है कैसा ज्ञान है यहाँ संसार सेवा वो सूर्य के प्रकाश के समान ज्ञान है ईश्वर का एक साथ सभी विषयों के जैसे सूर्य प्रकाश प्रकाशित कर देता है सारे विषयों का उसी प्रकार मैंने ईश्वर का ज्ञान ऐसा ज्ञान है सभी को विषय करता है और इसका ज्ञान जुगनू के समान है जुगनू जिसको विषय में भी पहुंच जाए तो क्या होगा यह कोना दिखाई पड़ेगा उसके पंख जब उठते हैं तो प्रकाश दिखाई दिखा देता है पंख सीखते हैं तो अंधेरा हो है वो पंख के भीतर में जो भी है कुछ है तो उसके समान है कुछ भी नहीं है एक ही वस्तु को विषय नहीं करता जो गुरु के समान है इसका ज्ञान ऐसा है अल्पज्ञा है ये खर्द्योत से इसका ज्ञान ऐसा ज्ञान है इसलिए ज्ञान भेद हो गया जो ज्ञान भेद हो गया तो नहीं होगा ईश्वर से भिन्न होगा और अद्वैतवादी बोल बैठे हैं कि बस अभिन्न है एक है ऐसा लोग है पथे पर शक्ति भेद उसी प्रकार देखो जैसे ज्ञान का भेद है शक्ति का भी है कैसे दे रहा है अगर नित्य सर्व विषय ईश्वर शक्ति ईश्वर कोई शक्ति ऐसी शक्ति है सबको एक साथ विषय बना लेती है नित्य शक्ति है और यहां विपरीत और जीव के शक्ति विपरीत है अनित्य है और अल्प विषय का ये स्थिति है कर्म और कर्म भी भिन्न है ईश्वर का कर्म और जीव की कर्म भे रहे कैसा दे रहे तो कहा चित स्वरूप आत्मसत्ता मात्र निमित्त ईश्वर से चेतन स्वरूप जो आत्म सत्ता है उसके केवल मात्र निमित्त बनता है ईश्वर किस सत्ता कर्म के लिए निमित्त ये हम दृष्टान देंगे अष्टान्त बड़ी आदि का जैसे सुम्बक आदि होते हैं उसके निमित्त मात्र कर्म हो जाता है दूसरे में ईश्वर का कर्म ऐसा कर्म है कर्म जो आपा है चित स्वरूप मात्र चेतन स्वरूप जो आत्म अस्तित्व आत्मसत्ता है उतने मात्र निमित्त है ईश्वर के कर्म के लिए ईश्वर को कर्म नहीं करना पड़ता केवल उसके उत्साहनिधि में कर्म हो जाता है और यहां पुरुषार्थ करने पर भी फल देना मुश्किल है कर्म अधूरा रह जाता है इसके कर्म इसे करने नहीं जैसे ईश्वर का कर्म कैसा है तो कहा दृष्टान दिया और इसका स्वरूप ब्रद्ध सप्ताह मात्र नृत्य धर्म कर्मवत जैसे पुष्पता रूप एक कर्म होता है किसका सूर्य तो का जिसको बोलते हैं आपने उत्तर में न्याय बोधनी कि क्या पड़ते समय पड़ा होगा जब नवई व द्रव्याणु बोल दिया नई आयु बनी द्रव्य कहते हैं नौ तो कहा शक्ति है मीमांस को जाकर करके शंका उठाई थी दस मात्र पे होते हुए कैसे नवै करके एवका कैसे लगाए तो वहां पर चर्चा उठाते हैं दस मात्र सिद्ध करने के लिए मीमांसको नई आयु करने की बात अलग है तो दस मंत्र कैसा होता है अग्नि जल रही थी चंद्रकांत में जो लगा करके पास में रख दिया तो चंद्रकांत बड़ी कोई वर्षा नहीं कराती कुछ नहीं करती उसके शांति मात्र से अग्नि के दाहक शक्ति नष्ट हो जाती है अग्नि जलती हुई दिखाई देगी ज्वाला जैसे के वैसे दिखाई देगी दे तो अग्नि बूझती नहीं है जलाए गई हाथ लगाने पर जलाए गए शक्ति नष्ट हो जाती है और तब तक वो है चंद्रकांत बड़ी पड़ी हुई है सूर्यकांत बड़ी राह करके रख जाएंगे फिर जलने लग जाती तो ये और उसका स्वरूप द्रव्य सत्ता महा का उसका स्वरूप द्रव्य ही जिसकी सत्ता है सूर्यकांत मणि की दृष्टान्त है उसके सत्ता मान निवृत्त हो जाता है मान उसके अस्तित्व मात्र निवृत्त बन जाता है दहन के लिए वो दहन नहीं करती दहन करने वाला तो अग्नि है किंतु वो दहन के लिए निवृत्त हो जाती है ठीक इसी प्रकार परमात्मा ऐसा है उसका कर्म केवल सानिध्य मात्र से निमित्त बनना जैसे सूर्य कांत बनी साध्य मात्र से अग्नि के दहन शक्ति के दहन के लिए निमित्त बन जाती है ठीक इसी प्रकार परमात्मा के सानिध्य मात्र से दूसरे में कर्म होता है दहन कर्मवत्ता अग्नि इसके कर्म के समान है दूसरे दृष्टान्त भी दे सकते हैं राजांत प्रकाश कर्मवत्त अथवा राजा के समान समझो राजा कर्म कि नहीं पड़ता उसके सामने लोग कर्म कर जाते हैं घर के बारे होने लग जाते हैं राजा के सामने तो कोई बैठ नहीं सकता काम करेगा राजा के समान ईश्वर का कर्म ऐसा करना है अथवा अष्टांत मणिका सुम्बक के दृष्टांति चुम्भक काम नहीं करता चुम्बक के सामिधि में लोहे की पूजा हो जाए अष्टान्त और मैं चुम्बक के समान कर्म कर्म होता है ईश्वर स्वयं को कर करता नहीं है कि दूसरे में कर्म हो जाता है उसके सामने ऐसा करना है इसको स्वयं परिश्रम करना पड़ता है जितना अंतर है कर्मों में ज्ञाना शक्ति कर्म भेदा भेदा है और हर बात प्रकाश कर्म होता है जैसे प्रकाश प्रकाश के सानिधि में लोग उड़ते हैं मानी काम करने लग जाते हैं तो कर्म प्रकाश का है क्या प्रकाश के निमित्त मात्र है प्रकाश वहां लोगों के जगना तत्त कर्म में लग जाना अपने अपने व्यापार में लग जाते हैं सूर्य अस्त हो गया प्रकाश अस्त हो गया प्रकाश अस्त होने पर सब अपने कमरे के भीतर हो जाते हैं सो जाते हैं और जैसे प्रकाश आया वैसे व्यापार में लग जाते हैं तो प्रकाश क्या स्वयं कर्म करता है क्या नहीं उसके सान्निध्य में कर्म होता है ठीक इसी प्रकार ईश्वर इस करता है ईश्वर के सान्निध्य मात्र से लोगों में कर्म सुभाष कर्म हो जाता है तो कर्म भेद कैसा होगा भैया ईश्वर का कर्म ऐसा हम जीव का कर्म देखते हैं विपरीतम ईश्वर और विपरीत या इसका कर्म परिश्रम करने पर भी फल की सिद्धि नहीं कर सकता ऐसे ना बहाना पड़ता है इसको कर्म इसका विपरीत है किसे ईश्वर के कर्म से विपरीत है ज्ञान शक्ति कर्म तीन हो गया तो संग्रहवाक्य ने जो दिया था उसको भूलना नहीं ज्ञान शक्ति कर्म उपास से उपास का इत्यादि था शुद्धा शुक्त इत्यादि है और उपासिता उपासिता इतनी वचनात्मा आत्मा, आत्मा इतना उपासिता ऐसा वाक्य आता है श्रुति वाक्य है उपासित ऐसा उपासिता ऐसे बात क्या उपासना करे तो उपासना करे आया वह किसकी करे तो कहते हैं उपासित तो बदनाव उपास्य ईश्वरों ईश्वर उपास्य हो जाता है जीवों के लिए मिलेगा उपासिता उपासना करे जीवा उपासित जीव उपासना करे इधर का प्रयोग है ये वचन से सिद्ध हुआ कि उपास्य कहूंगा तो ईश्वर है गुरु राज दिया उपास्य गुरु होते हैं से होते हैं सेवक होता है शिष्य इसी प्रकार अथवा राजा से होता है सैनिक आदि से होते हैं एक दो दृष्टान को दे गया ये सो गुरु के समान है अथवा राजा के समान है उपास्य है उपासक शिष्य वृत्ति अथवा ये कैसा है दूसरा जीव कैसा है उपासक है इतना वीव कैसा तो कैसा वृत्तिप शिष्य के स्थान है जब उपास्य के स्थान गुरु बोलेंगे तो शिष्य के स्थान और उपास्य के जगह में राजा बोलेंगे तो वृत्त के सेवक है ऐसा इसलिए भी भिन्न होगा दूसरी बात ईश्वर नित्य है और ये अनित्य है नित्य अनित्य शुद्धा शुद्ध इत्यादि बोला था ये नित्य है ईश्वर क्यों अपे सर्वा नित्य शुद्ध ईश्वर है यह आत्मा अपिवृत्ति इत्यादि साहिष्द में है जो प्रजापति की घोषणा है विरोचन के, के लिए बताया हुआ है देवताओं के सवाल बता दी देगा अपहर प्रात्मा बि जिगत इत्यादि श्रुति है अपहर प्राप्त अपहत पाप ना है ही नहीं वहां ईश्वर में कोई पाप करना का नाम नहीं इत्यादि वहां नित्य शुद्ध ईश्वर नित्य शुद्ध ईश्वर क्यों पापी ही होगा जो अशुद्ध होता है वो तो पाप का अभाव है वहां श्रुति स्वर्ण बोल रही है अपहर पात्मा इसलिए नित्य शुद्ध है और ये अनित अनित्य होता है गंगा आश्रम स्नान करता तो थोड़ा शुद्धि आ जाती है गोपुत्र आदि का आसमान करता है तो थोड़ा शुद्धि आ जाती है पंचकृत प्राशन से श्रुति आएगी थोड़ी फिर मलिन हो जाता है यही है पुण्योवय पुण्य न श्रुति है इसके लिए पुण्योवय पुण्य न ऐसा पुण्य लोक मिलेगा किस पुण्यकर्म से पुण्य न कर्मा पुण्य पुण्य पुण्यलोक पुण्यलोक मिलेगा स्वर्गादी मिलेगा किस पुण्यकर्म से इसके लिए ऐसा कहा है इसका मतलब यह अशुद्ध है इसलिए तो पुण्यकर्म करने को कहा है ईश्वर के लिए नहीं कहा पुण्यकर्म करने के लिए पुण्य और पुण्य में यदि पतना विपरीत ईश्वर है माने विपरीत माने अशुद्ध है और अतएव नित्य मुक्त जो शुद्ध है परमात्मा तो नित्य मुक्त है ईश्वर नित्य मुक्त है वो ईश्वर ईश्वर नित्य मुक्त ही है मुक्त मुक्त ही है एवंकार लगा देता है तो देखना पूर्व पक्ष भाष्य चलना आगे सिद्धांत बात से मत समझना इसको नित्य अशुद्ध अशुद्धि योग संसारी तरह नित्य अशुद्धि का योग है इससे संबंध क्या है अशुद्धि का संबंध है क्या क्या है इसके पास है पट्टी पिसाब का संबंध इसके पास है और हर मानस का पुतला इसके साथ है एक सूखा हड्डी दिखाई वो सुखी हड्डी दिखाई दिया तो रास्ता बदल करके चलना पड़ता है अशुद्धि के छूने पर स्नान करना पड़ेगा गीली हड्डी लेकर के घूम रहा है लंबे लंबे हड्डियां सब लेकर के चल रहा है वर्तमान से से, लिपित ऐसी हड्डियां लेकर चल रहा है धरती पिसाव प्रसाद में लेकर चल रहा है ये शुद्ध की अशुद्धा है ये अशुद्ध यही है तो नित्य शुद्ध योग नित्य अशुद्धि योग संसार नित्य अशुद्धि है इसके साथ जी को कहते कितने भी करे कभी शुद्धि होने वाले नहीं ऐसी अशुद्धि बड़ी पड़ी है इसके साथ इसके सामने से ये संसार है ये अभिच अभी तिपहा तथा तथा शारी दृष्टान दिया इतने होने से क्या हुआ यदि ज्ञान भेद शक्ति भेद कर्म भेद उपास उपासक भेद नित्या भेद शुद्ध शुद्ध भेद होगा ये ज्ञानादि लक्षण भेद ज्ञान लक्षण भेदो अस्थि जहाँ भेद है तथा भेद वहां भेद काश् महिष् जैसे घोड़े और भैंस में भेद दिखाई दिया क्यों लक्षण भेद होने से क्या भेद होने से घोड़े का घोड़े का लक्षण अलग है भैंस का लक्षण अलग है इसलिए भिन्न है वो घोड़े का शे नहीं होता उसके सिंग होता है घोड़ा दूध नहीं देगा वो दूध देगा वो लक्षण भेद है लक्षण भेद होने से जैसे घोड़े से भैंस भिन्न होता है इसी प्रकार ईश्वर इस से जीत भिन्न परमात्मा से जीव भिन्न है इसलिए जो अद्वैतवादी को कहना गलत है ये पूर्ववादी को कहना है यथा अश्वइा योग तथा तो ज्ञान आदि भेद भेड़ लक्षण भेदभाव यहाँ भी ज्ञान आदि का लक्षण का भेद बता दिया पूरा सिद्ध करके दिखा दिया एक एक करके भेद होने से ईश्वर आत्मना भेद वस्ती ईश्वर आत्मान माना जीवानाम जीवात्मा ईश्वर से शिवात्माओं का भेद है यहाँ तक पूर्ववादिवास है यहाँ से आगे सिद्धांत बोला जा रहा है न भेद नहीं है तस्मात पूर्वि पूछता है क्यों नहीं भेद जी हमने भेद दिखाया और बहुत सारे दृष्टान्त लेकर बताया तो जो भेद नहीं है तो कहा स्तुति में निंदा की है यह दृष्टि की निंदा की है यह सिद्धांस भेदे वेवान इत्यादि स्त्री है वह असलभ हमारा परमात्मा वह परमात्मा भिन्न है और मैं भिन्न हूं ऐसा जो मान्यता है जिसके वो जानना है वो तो देवताओं का पशु अतक बोला है जैसे पशु मालिक को खुश कराने के लिए अपने बोझ लेकर के ढो करके मालिक को पालता है इसी प्रकार देवताओं को पालने वाला होता है के द्वारा ये काम होता का है अन्योह असू असर मान परमात्मा अन्य जो जिसकी बुद्धि ऐसी होती हो वो परमात्मा भिन्न है और अन्योह नष्टी में भिन्न हूं ऐसी बुद्धि जिसकी होती हो न सब यार वो नहीं ये कहा है और फिर क्षेत्रों का यह भी है ये मैंने नाश्राम लोग को प्राप्त करेंगे आत्म लोग प्राप्त नहीं कर सकते भेद दृष्टि वाले भेद दृष्टि वाले कभी भी स्वर्गर का प्राप्त करेंगे आत्म लोग कहां से प्राप्त करेंगे नहीं कर सकते पठोपन तो ऐसा स्पष्ट बोल दिया है मृत्यु समाप्त होती है या नाने वो पश्चिम ऐसा बोल दिया है मृत्यु के बाद पूर्ण मृत्यु भी प्राप्त करेंगे जन्म मृत्यु से बाहर नहीं जा सकता हो जहाँ इस आत्मतत्व में जो नाना दिखता देव दिखता है जिसको आत्मा नाना है देव है ऐसा जो समझता है उस, उसको मृत्यु के बाद पूर्ण मृत्यु माने जन्म मृत्यु से बाहर नहीं जा सकता तो चौरासी के योनि में पड़ा रहेगा इसलिए भेद दृष्टि ही अपोप्य थे ऐसे भेद दृष्टि की निंदा की गई है में इसलिए भेद मानना ठीक नहीं है यह सिद्धांत का कारण है और एक तो प्रतिपादन श्रोत है सहस्रोशो विद्यंत भेद की निंदा की है स्मृति में और जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य के प्रतिपादन करने वाली स्मृति केवल ये चार महाभाग्य ही हजारों श्रुतियां हैं केवल एक चार महावाक्य ही ऐसा मत समझ रहा हजारों हर जाने एकत्व तो प्रति पाने एकत्व तो के प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां और श्रुतया सहस हजारों पड़े हुए हैं ठीक है देखिए संग्रहवाक्यम विद्रोति संग्रहवाक्य था ज्ञान ज्ञानशक्तिक उपाश इसी को बोला जाते हैं व्याख्या ज्ञानशक्दीना भेदा ज्ञानशक्का भेद जीव है इसलिए भिन्त न पूर्वाध्युशा क्यों यदुत्तम ज्ञानालदात्र उच्य है ज्ञानादि लक्ष्मण भेदात जो कहा था ना भेदा आत्मभेद एक पूर्ववादि का कहना था ज्ञानादि लक्ष्मण भेदात आत्म भेद यही तो कहना था ना ये बात परमात्मा विभेद है ज्ञान आदि का भेद होने से लक्षण भेद होने से कहा था इतना उच्च रहे इस विषय में हम तो हमारे द्वारा कहा जाता है अस्मा भी उच्यते सिद्धांत भी उच्चते सिद्धांत के द्वारा उत्तर दिया जाता है क्या उत्तर है वो कहा कि बुद्धिया विशेषता चिंत प्रतिबिंबा अभिक्रिया अधिक्रियाारूपम जगत उपाधान लक्ष्मण परमेश्वर यह पूर्वाधिक पहली बार अदुक्त तो पूर्वाधिक है पूर्व पृष्ठ स्वात्म अभिक्रियाारूपम जगत उपाधान लक्ष्मण परमेश्वर ईश्वर का कर्म यह है अपने से अभिकृत होते हुए लेकिन बिना विकारी विकृत हुए होते हुए जगत के उत्पादन करना इत्यादि जो स्वरूप कर्म है ये ईश्वर का कर्म है ये पूर्वादी के भाष्य का है यदुत्तम होना और मैंने विक्रिया किए बिना ही कर्तृत्व भाव लाए बिना ही जो कर्म होता है ईश्वर का वो ऐसा कर्म ईश्वर का है ये कहा जगत उत्पादन लक्षण इसमें कहा जगत उत्पादन ऐसा होना चाहिए तो था उत्पादन आदि करना कर्म होना तो ईश्वर का उत्पादन आदि का उत्पादना ये था पाठ है ये पर उत्पादना भी पाठ रहा होगा कि टीका भी विपरीत होगा दूसरा अभी निशा जाती है अन्य दोष भी देते हैं क्या देते हैं यदम ये सिद्धांत करा है एक एक दोष तो दे दिया एकत्र तो प्रतिभा का विरोध आ जाता है दोष अने है अनेक मान्य पर भेद दृष्टि को निंदा करने वाली हजारों स्तियां हैं एक दृष्टि करना ठीक नहीं है ये एक दोष हो गया दूसरा दोष है यह उत्तम लक्षण आदि लक्षण भेदा दूसरे पूर्वादि ने जो कहा था कि ज्ञान लक्षण भेद होने से आपका विनय कहा था उसके ऊपर कहा जाता है कहा ठीक है वो कहते हैं देखो तीन प्रकार से लिया जाएगा जीप से तीन प्रकार लिया जाएगा कौन किसको यह लक्षण भेद मानना चाहते हैं जिताना चाहते है। जीवा तुम बुद्धि विशिष्टा किन प्रतिबिंबा धर्मित्व ने भिंदे जीव शब्द से किसको लेते हो चेतन का प्रतिबिंब बुद्धि आदि में प्रतिबिंब बने हुए ये धर्मी है जिसको पक्ष बनाया तुमने अनुमान का जीव स्न विरुद्ध लक्षण धर्माक्रांत तुम्हारा अनुमान है तुमने अनुमान में जो पक्ष बनाया जीव और जीव क्या चीज है जरा बताओ तीन तरह की व्याख्या हो सकती है जीव की तो तीन में से क्या है तुम्हारा जीव सदन का अर्थ बताओ ये सिद्धांत पूछ रहे हैं क्या जीवा बुद्धियादि विशिष्टा बुद्धियादि विशिष्ट उपाधि विशिष्ट चित प्रतिबिंबा चेतन के प्रतिबिंब धार्मिक क्या ये ये पक्ष है अनुमान का जीवाईश्वर भिन्न भिन्ना ये कहा था धर्म पक्ष अनुमान का पक्ष धार्मिक बोलते हैं ये धार्मिक किया हुआ तुमने जो अनुमान किया था जीवा ईश्वर भिन्न है पक्ष ईश्वर भिन्दव तो जीव के सिद्ध करना था ये धार्मिक रूप से गृहित होता है जीव अथवा देव मनुष्य सचिति का शरीर आदि को लेकर के जिसको देवता बोलते हैं मनुष्य बोलते हैं भूत प्रेत आदि बोलते हैं जो भी बोलते हैं तब तक चौराश लाभ विद्यार है देवादि मनुष्य देव मनुष्यदि सबसे वाख्या होगा पिंड शरीर किंतु तो खाली पिंड नहीं मृदपिंड नहीं जीवित सचिति का चेतन सही इसको जीव कहते हैं। माने शरीर में बिलाड़ हुआ या बुद्धियादि में बिलाड़ तो जीव मानना चाहते हो मानी बुद्धियादि उपाधि विशिष्ट को जीव मानना चाहते हो अथवा शरीरारी उपाधि विशिष्ट को जीव मानना चाहते हो जीव शब्दार क्या है तीसरा के बाद तृतीय हो अथवा तृतीय पक्ष लेना चाहते हो दोनों से अतिरिक्त जीव शब्द से तृतीय विलक्षण विलक्षण हो मान बुद्धियादि से विलक्षण हो देहादी से विलक्षण हो विलक्षण निरुपाधिक भेद भिन्न निरुपाधिक भेद से रहित, गहित हुआ भेद रहित, भेद भिन्न चेतन ऐसी चेतन ऐसा मानते हो जीप सब्देश तीन में से क्या लेना चाहते है। mm -mm. हैं कथे आद्य सिद्धसाधन तुम्हारा प्रथम पक्ष में सिद्धसाधन होगा बुद्धिदि विशिष्ट चेतन प्रतिबिंब तुम जीव मानते हो तो उसको हम ईश्वर से भिन्न मानते उसको हम भिन्न नहीं मानते हैं उपाधि सही को भिन्न मानते हैं हम एकत तो कब मानते हैं उपाधि रहित का मानते हैं तो सिद्ध साधन है जिसको तुम हनुमान से जित कर रहे हम पहले से उसको भिन्न मान हैं। उपाधि अवस्था में हम भिन्न मानते हैं ये सिद्ध साधन दोष देना पहले वाले में एक कहना चाह रहे हैं टिप्पणी में तीन चार दो जगत उपादन आदि का अर्थ किया जगत उत्पादन आदि उत्पादनादि अर्थ समझना उत्पादन आदि करना उपादान नहीं उत्पादन उपादान को तो महामारा होगी उसके उत्पादन कर रहेगा कहा तथा पाठ उत्पादन का रहा होगा पहले टीका में केन्तु विपर्यासम तो विपरीत और तकार कैसे लोग लुप्त हो गया उपादान बन गया वो उत्पादन उपादान बन गया तकार हटकर करके ऐसा समझ आएगा बिंब प्रतिबिंब बाधन आखिर क्या जीवा ये जो बुद्धि विशिष्ट चेतन और थोड़ा विशिष्ट स्थूल सर चेतन जीवस के एक अवच्छेद बागवलेका और एक बिंब प्रतिबिंब बागार एक बुद्धिशिष्टचेबिंबार आद्धिया चित्र प्रतिबिंबिबूता अंत प्रवेशा ग्राहिया बिंब चित भी उसके भीतर में है लेकिन खाली प्रतिबिंब यह है नहीं, नहीं। वहाँ बिम्ब वो तो व्यापक है बिंब स्वरूप वो भी है वहां अंत भीतर में प्रविष्ट है वो अतः तब प्रविष्ट चित्त स्वरूप से बिन्नोत्तर और असंगति इसलिए आगे चित्त स्वरूप से जो बोलेंगे उत्तर वाक्य में आगे आएगा चित्त स्वरूप कहेंगे तो चित्त स्वरूप बोलने से उसमें उत्तर वाक्य में असंगति नहीं आएगी उत्तर ठीक रहेगा अभी तो प्रश्न किया जा रहा है आगे का आत्म का अवच्छेद आएगा किंबा शरीर को लिया, शरीर विशिष्ट शरीर के घेरे में जो आत्मा आ रहा उसको जीव है उसमें जीव मान दो यह है कि अवच्छेदन का इसको लेकर पूछा गया दूसरे विकल्प यह है और तीसरा तो तृतीय तो विलक्षण कहां शरीर से भी विलक्षण बुद्धि आदि से विलक्षण चेतनी लोगे तो मुख्य आत्मा से अभी रहेगा व्यक्ति तो होगा ही नहीं कहेंगे तृतीय पक्ष जीव शब्द से द्रपाधिक लोगे निरपादिक तो वो तो आत्मा ही है वो तो जीव हो ही नहीं सकता फिर एक ही है वो मतलब लक्षण भेद होगा ही नहीं आएंगे तृतीय तो यही होगा विलक्षण निरपादिक भेद भिन्ना चेतना आद्य सिद्ध हो जाएगा छेद कहा विलक्षण विलक्षण से अशो निर्पाधिक भेदे न भेद विशिष्ट स्वपाधिक भेद निर्पाधिक भेद भेद वही किया विलक्षण भी हो परमारिक समाज से हो और भेद से विशिष्ट भी ऐसा जैसे नीला और लोहित पद विशेष अगर समास जैसे नीला और लोहित शब्द में समास होगा नील और रक्त लोहित पद रक्त होता है दोनों का समास होगा कैसे समास होगा विशेषण विशेषण में समास होता है दोनों का विशेष तो अलग होगा नील का भी अलग होगा घटप्रका जो भी होंगे और इसका भी लोहित का भी अलग होगा विशेष्यंतु विशेषण विशेषण का समास किया जाता है ठीक इसी प्रकार यहां भी विलक्षणस्त्र जो विलक्षण हो और वही निरुपाधिक चेतन ऐसा ये करना था समाज का विलक्षण का विलक्षण अलग काट है निर्पाधिक क्षेत्र अलग का समझ है विलक्षण स्तर परमात्मा को विरुद्ध लक्षण का माने निरुपाधी को और परमात्मा से विरुद्ध लक्षण ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं ये कहना चाहते हैं प्रथम पक्ष में शिथ साधन दोष देना चाहते हैं प्रथम पक्ष क्या है या प्रथम पक्ष बाद आएगा पहले तो अपने अभिपत् वाले पक्ष बताएंगे हम किसको मानते हैं जीव माने क्या हमारे यहाँ क्या है वो अभी अपना अभिमत पक्ष मानेंगे फिर इनका खंडन आगे से होगा ठीक है सिद्ध सावन को सिद्ध सावरण बताते हैं कैसे अप्र स्वाधिपतम ईश्वर अभिन्न जीव स्वरूपम दर्शन अपने जो अभिमत है मान्यता है सिद्धांत को जो मान्यता है जीव का स्वरूप ब्रह्मस्वरूप है क्या स्वरूप है ईश्वर से अभिन्न है ऐसा जीव स्वरूप को दिखाते हुए पहले ही दिखाएंगे जीव ब्रह्म से ईश्वर से अभिन्न है दिखाते हुए बाद में खंडन करने लग जाए पहला पक्ष माने यह भाष्य में अब जो आने वाला है उसको मत समझना ये खंडन वाला है ये तो सिद्धांत को अभिपत पक्ष है आपने जो अभिपत है जीव ईश्वरीये पक्ष लेना चाह रहे हैं सिद्ध सावन हुआ तो प्रथम पक्ष माने यहाँ दूसरे में आएगा भी प्रथम जो आ रहा है ये तो ईश्वर से अभिन्न आपको सिद्धांतें बताने जा रही थे तो उसके बाद आएगा प्रथम सिद्ध सावन सिद्ध क्या है अगर जीप शब्द से बुद्धि उपाहित को लोगे तो हम भी उसको भिन्न मानते ही है तुम अनुमान से सिद्ध करने जा रहे हो जी भिन्न ईश्वर से हम ईश्वर से भिन्न माने मुख्य आत्मा से भिन्न मानते हैं इसको उपाधि विशिष्ट काल में भिन्न मानते हैं ये तो तत्वी आदि बात के तो उपाधि हटा करके उपयोग होगा उपाधि काल में कभी हो नहीं सकता है ऐसा थोड़ी बोलना चाहता है कि शरीर को लेकर के बुद्धि आदि को लेते वही होकर के बोलना ऐसा नहीं होगा फूल तो शरीर सूक्ष्म शरीर कारव शरीर तीनों से अतिरिक्त करने के बाद में जो फिल्टर किया हुआ आत्मा होगा हाँ। उसको तत्व शब्द हो जाए शुद्ध अवस्था में बोला जाए भाई श्रुति ऐसी पूर्ण करके कहा अनुप्रमा यह कहा ऐसा ज्ञानादि ज्ञानाधिभेद लक्षण भेद का हमने स्वीकार नहीं किया है हम नहीं मानते ज्ञानाधिभेद लक्षणभेद नहीं मानते पूर्वादि का होता लक्षण भेदा जीव ईश्वर से भिन्न है लक्षण भेद होने से ईश्वर बने या शुद्ध आत्मा को ही ईश्वर शब्द से बोला जा लक्षण भेद होने हम भेन इसका, हम स्वीकार नहीं करते हैं अनुपुमार लक्षण भेद हो नहीं सकता काम, जो ये जो तीन पक्ष टीका में दिया उसका कने आगे आने गए या अपना अभिभव पक्ष दिखाने के पहले भिन्न नहीं है क्यों नहीं है बुद्धि आदि क्यों व्यतिरिक्त विलक्षणा से ईश्वर आप लक्षण अपमान और संधि भी अतिरिक्त हो और विलक्षण भी हो और ईश्वर से जिनका लक्षण भी हो ऐसा आत्मा हमारे यहाँ कोई आत्मा नहीं है वो तो एक ही सूखा आत्मा होता है बुद्धि से अतिरिक्त भी हो और विलक्षण भी हो और ईश्वर से भिन्न भी हो बुद्धि से अतिरिक्त भी हो विलक्षण हो ईश्वर से भिन्न भी हो ऐसा आत्मा नहीं है वेदांत में एक आश एक दो बुद्धियां व्यतिरिक्ता के साथ आयोटन मिलते एकता जैसे आत्मा को बुद्धि आदि अतिरिक्त मानते हैं तार्किक लोग अतिरिक्त मानते हैं और ईश्वर से भी भिन्न मानते हैं ऐसा आत्मा हमारे यहाँ नहीं है बुद्धि से भी या तो बुद्धिदि विशिष्ट होगा या ईश्वरी हो ऐसा बुद्धिदि से भी भिन्न हो ईश्वर से भी भिन्न हो ऐसा आत्मा हमारे वेदांत नहीं है या तो बुद्धिदि होगा या ईश्वरीय हो ऐसा आत्मा है हमारे यहाँ एक याद टार्गिटे लोगों का मिलते जैसे आमा को टार्गिकों द्वारा स्वीकार किया जाता है ऐसे आत्मा यहाँ नहीं है या, हमारे यहाँ सिद्धांतों ने यह कहा क्योंकि एकयोग ईश्वर एक आत्मा एक ही ईश्वरीय आत्मा है जो तो अंतर्यामी रूप से है सर्वत्र व्यापक द्या, है वही एक ही आत्मा है यहाँ वेदांतर सर्वभूता एक वे एकयोग ईश्वर आत्मा यही सभी प्राणियों का आत्मा एक ही है अनेक आत्मा है ही नहीं जहां जीव और ईश्वर का भेद कर सके एक ही है नित्य मुक्त अभिगमत नित्य मुक्त स्वीकार किया गया है तो उपाधि के कारण से बद्ध समझ करके उसको मुक्त करने की परिभाषा बताई गई वास्तव में नित्य मुक्त है ऐसे सिद्ध किया है कहा तीन नंबर के अच्छा दो नंबर विलक्षण इत्य से व्याख्या ईश्वर भिन्न लक्षण विलक्षण का अर्थ ईश्वर से भिन्न ये कहा स्वाभिमतम जीव स्वरूपम निरुपयुगम अपने अभिम वेदांतों को जो स्वीकार है जीव का स्वरूप पर अंगी अंगम ईश्वर स्वरूप अपने स्वाभिन जीव का स्वरूप ईश्वर से अभिन्न नहीं है परमात्मा से अभिन्न होता है उसको निर्भर करता है कभी जीव भिन्न हो नहीं सकता उसको निर्भर करने के लिए उसके अंदर वाला वन ईश्वर है उसके स्वरूप बताते हैं एक और एक आत्मा स्वभूत माँ एक ही ईश्वर आत्मा है सभी भूतों का आत्मा एक ही ईश्वर है नित्य मुक्त और नित्य मुक्त ईश्वर स्वीकार किया जाता है वेदांत में कहते हैं अब इस ऐसा ईश्वर से भिन्न है जो तो बुद्यादि विशिष्ट आत्मा है उसको हम भिन्न मानते हैं उपाधि युक्त को देहादि विशिष्ट को भिन्न मानते हैं बुद्धादि विशिष्ट को भिन्न मानते हैं एक अंतर है भाई इससे भिन्न है ऐसे आत्मा से उपायित जो आत्मा है उससे भिन्न आत्मा है जिसको तुम से सिद्ध करना चाहते हो हम पहले से मान बैठे हो भिन्न मानते हैं भाई अरे जो जीव है ना जीव जो है बाह्य है अतिरिक्त है चक्षुर बुद्धियादि समाहर संतान इंद्रियों में और बुद्धियादि में अरे उसमें प्रवाह में चलने वाला इसके समुदाय के जो संतान में प्रवाह में चलने वाला जीव कभी चक्षरादि में लेकर चलता है कभी बुद्धिदि को अहम करके चलता है ऐसा चलने वाला अहंकार महत्व आदि प्रत्यय और कभी अहम तो करेगा कभी मत करेगा शरीर आदि में ऐसा करने वाला विपरीत ज्ञान वाला माने आपको बुद्धि करने वाला विपरीत ज्ञान है इसको विपरीत प्रत्यय प्रबंध उसका जो प्रवाह चल रहा है विपरीत प्रत्यय का धारा चल रही ज्ञान ग्या, विपरीत ज्ञान की धारा उसके अविच्छेद लक्षण कभी विच्छेद ही नहीं है कितने बार दिव्य देगा अंतर सुन रहा है फिर भी अहम मनुष्य ये छोड़ता ही नहीं है शरीर में नम अभाव और अहम भाव नहीं छोड़ता ये स्थिति है ये अभिच्छेद लक्षण है नित्य शुद्ध बुद्ध गुप्त विज्ञान आत्मा ईश्वर गर्भ हो और इस पेट में जो उपाधि है उपाधि वाले का पेट में नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा इसके पेट में पड़ा हुआ है उसी से जीवित है प्रतिबिंब में बिंब के स्वरूप रहता है एक रहता है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञान आत्मा ईश्वर गर्व हो जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञान आत्मा है ईश्वर है वो गर्व में है अंतस्थ है इसका अंतस्त है जो द्वासरा सरुरा सखाया आदि में कहा गया है दो आत्मा है नित्य विज्ञान अवभाषा नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से प्रकाशित होता है ये मानी बिंब से प्रतिबिंब प्रकाशित होता है अवभाषा नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से प्रकाशित होने वाला चित्त चैत्य बीज बीज स्वभाव चित्त माने ज्ञान होता है चैत्य मैंने विषय विषय विषयी भाव करता है अपने विषय बनाता है अपने को विषय बनाता है चित्त चैत्य बीज बीज भाव बीज है अज्ञान अविद्या और बीजी है शरीर बीज, बीज बीज वाले को बीजी बोलते हैं शरीर में अज्ञान है बीज बीज स्वभाव बीज बीज स्वभाव ये भिन्न है कल्पित है ये और अनित विज्ञान अनित विज्ञान वाला है ये ईश्वर लक्षण विपरीत है ईश्वर के लक्षण से विपरीत है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है और ये विपरीत है विपरीत है अब ऐसे आत्मा मानते हैं और उपाधि के कारण ऐसे आत्मा को मानते हैं उपाधि भिन्न मानते हैं यश्य अभिच्छेद है संसार व्यवहार जिसका ये परंपरादि अभिच्छेद होने पर बीज बीज स्वभाव आदि का अभिच्छेद होने पर संसार व्यवहार होता है और विच्छेद अविद्या आदि का विच्छेद होने पर मुक्त व्यवहार होता है जिसके लिए ऐसे व्यवहार होता है वह तो आत्मा भिन्न ही है तो यह आत्मा तो हम पहले से भिन्न मान बैठे और प्रतिबिंब को के उपाधि विशिष्टता हम भिन्न मान बैठे तुम आज से भिन्न सिद्ध करने जा रहे हैं संतोष है ये कहना समय होते ओमाग्राणचोंद्रिया सर्वाणी सर्वोपन धर्मया क्रियामस्तरस्त Om nityei bramhay sansthanamasei mai sambhukam yei devabhai sambhukam om shanti shanti